छांदोग्य उपनिषद शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्य प्रकार से ब्रह्म विद्या का निरूपण करना है इसलिए तथा तो ब्रह्मविद्या की गति और अग्निविद्या बतलानी है इसलिए श्रुद्धि आरंभ करती है यहाँ जो आख्यायिका है वह पूर्ववत श्रद्धा और तप का ब्रह्म विद्या में साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए है श्लोक पहला उपकोशल नाम से प्रसिद्ध कमल का पुत्र सत्य काम के यहां ब्रह्मचर्य ग्रहण करके रहता था उसने बारह वर्ष तक उस आचार्य के अग्नियो की सेवा की किंतु आचार्य ने अन्य ब्रह्मचर्या को तो समावर्तन संस्कार कर दिया किंतु केवल इसी का नहीं किया कमल के पुत्र कामलायन ने जिसका नाम उपकोशल था सत्यकाम जाबाल के यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक वास किया तस्यह इसमें के लिए है उससे 12 वर्षों तक उस आचार्य के अग्नियों की परिचर्या सेवा की कि किंतु उस आचार्य ने अन्य ब्रह्मचार्यों का तो स्वाध्याय ग्रहण कराकर समावर्तन कर दिया किंतु उस उपकोशल का ही समावर्तन नहीं किया श्लोक दूसरा उस आचार्य की उसकी भार्य ने कहा यह ब्रह्मचारी खूब तपस्या कर चुका है इस, इसने अच्छी तरह अग्नियों की सेवा की है देखिए अग्निया आपकी निंदा न करें। अतः इसे विद्या का उपदेश कर दीजिए किंतु वह उसे उपदेश किए बिना ही बाहर चला गया अशर्त, उस आचार्य से उसकी भारिया ने कहा इस ब्रह्मचारी ने खूब तपस्या की है इसने अग्नियो की अच्छी तरह सेवा की है किंतु श्रीमान तो अग्नियों में भक्ति रखने वाले इसका समावर्तन ही नहीं करते अतः यह हमारे भक्त का समावर्तन नहीं करता ऐसा जानकर अग्निया आपका परिवाद आपकी निंदा न करें इसलिए इस उपकोशल को इसकी अभिष्ट विद्या का उपदेश कर दीजिए किंतु स्त्री द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी वह उससे कुछ कहे बिना ही बाहर चला गया श्लोक तीसरा उस उपकोशल ने मानसिक खेद से अनशन करने का निश्चय किया उससे आचार्य पत्नी ने कहा हे ब्रह्मचारी नानात बहुमुखी मानसिक चिंताओं से परिपूर्ण हो इसलिए भोजन नहीं करूंगा उस उपक, उपकोशल ने व्याधि मानसिक दुख से अनशन करने का मन में निश्चय किया तब अग्निशाला में चुपचाप बैठे हुए उस आचार्य पत्नी ने कहा भोजन ब्रह्मचारी क्यों किस कारण से भोजन नहीं करता वह बोला इस अकृदार्थ साधारण पुरुष में अपने कर्तव्य के प्रति बहुत सी कामनाएं इच्छाएं रहती कामें जिन व्याधियों कर्तव्य संबंधी चिंताओं के अत्य अतिगमन वस्तु के सुरुक उल्लंघन करके विषय प्रवेश के मार्ग नाना है ऐसी जो नानात कामना रूप व्याधिया अर्थात कर्तव्यता प्राप्ति निमित्त का मानसिक दुख है मैं उनसे परिपूर्ण हूँ इसलिए भोजन नहीं करूंगा ब्रह्मचारी के इस प्रकार कहकर चुप हो जाने पर श्लोक चौथा फिर अग्नियों ने एकत्रित होकर यह ब्रह्मचारी तपस्या कर चुका है इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है अच्छा हम इसे उपदेश करें ऐसा निश्चय कर वे उससे बोली प्राण ब्रह्म है क ब्रह्म है ख ब्रह्म है उसकी सेवा से अनुकूल हुए तीनों अग्नियों ने करूणामश आपस में मिलकर कहा अच्छा अब अपने भक्त इस दुखित तपस्वी एवं श्रद्धालु ब्रह्मचारी को हम शिक्षा दें इसे हम ब्रह्म विद्या का उपदेश करें ऐसा निश्चय कर वे उसे बोले प्राण ब्रह्म है क ब्रह्म है ख ब्रह्म है श्लोक पांचवा वह बोला यह तो मैं जानता हूं कि प्राण ब्रह्म है किंतु क और ख को नहीं जानता तब वे बोले निश्चय जो क है वही ख है और जो ख है वही ख है इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके आश्रयभूत आकाश का उपदेश किया तो वह ब्रह्मचारी बोला आपने जो कहा कि प्राण ब्रह्म है सुप्रसिद्ध पदार्थ वाला होने के कारण यह तो मैं जानता हूं जिसके रहने पर जीवन रहता है और जिसके चले जाने पर जीवन भी नहीं रहता लोक में उस वायु विशेष में ही प्राण शब्द रूढ़ है अतः उसका ब्रह्मरूप होना तो उचित ही है अतः प्रसिद्ध पदार्थयुक्त होने के कारण यह तो मैं जानता हूँ ब्रह्म तो ब्रह्मचारी को उसका अज्ञान कैसे रहा समाधान निश्चय ब्रह्मचारी यही मानता है कि क शब्द का वाच्य सुख क्षण प्रध्वंसी होने के कारण और ख शब्द का वाच्य आकाश अचेतन होने से किस प्रकार ब्रह्म हो सकता है और आपका वचन भी कैसे अप्रामाणिक होगा इसी से उसने कहा कि मैं नहीं जानता इस प्रकार कहते हुए उस ब्रह्मचारी ने अग्नियों से कहा हम जिसे क ऐसा कर करते हैं वही ख यानी आकाश है इस प्रकार जिसे नील इस विशेषण से युक्त कमल रक्त कमल आदि से विलग कर दिया जाता है उसी प्रकार ख शब्द से विशेषित विषय विशे और इंद्रियों के सहयोग से रहने वाले सुख से निवृत्त कर दिया जाता है जिसे हम ख आकाश कहते हैं उसी को सुख जान इस प्रकार नीलोत्पल के समान ही सुख से विशेषित किया हुआ ख आकाश भौतिक और चेतन ख से निवृत्त कर दिया जाता है तत्प्रिय यह है कि आकाशस्थित सुख ब्रह्म है अन्य लौकिक सुख नहीं तथा सुख के आश्रित रहने वाला आकाश ब्रह्म है अन्य भौतिक आकाश नहीं चंका यदि यहाँ आकाश को सुख के द्वारा विशेषित करना इष्ट है तो कोई भी एक विशेषण रह सकता था अर्थात कम तदेव खम ऐसा एक विशेषण रह जाता दूसरा यदेव खम तदेव कम यह विशेषण अधिक है अथवा यदि यदैव कम खम, यही रहे तो पहला विशेषण अधिक है समाधान किंतु इन सुख और आकाश दोनों की ही लौकिक सुख और आकाश से अभिष्ट है ऐसा हम पहले कह चुके हैं। यदि कहोगे सुख के द्वारा आकाश के विशेषित होने पर दोनों व्यावृत्ति स्वता सिद्ध ही है तो यह ठीक है किन्तु इससे सुख से विशेषित आकाश का ही ध्ययत्व विहित होगा आकाश गुण से युक्त विशेषणभूत सुख का ध्ययत्व विहित नहीं होगा क्योंकि विशेषण का ग्रहण अपने विशेष का निमंत्रण करके ही समाप्त हो जाता है इसलिए सुख का भी प्रतिपादन करने के लिए आकाश से सुख को भी विशेषित किया गया है शंका किंतु ऐसा किस प्रकार निश्चय किया जाता है समाधान ब्रह्म शब्द से को शब्द का भी संबंध होने के कारण को तो ब्रह्म है ऐसा निश्चय होता है यदि सुख गण विशिष्ट आकाश का ही धैयत्व बतलाना इष्ट होता तो अग्निगण पहले कम खम ब्रह्म सुख स्वरूप आकाश ब्रह्म है ऐसा कहते किंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो क्या कहा है क ब्रह्म है ख ब्रह्म है ऐसा कहा है अतः ब्रह्मचारी के मोह की निवृत्ति के लिए यद इत्यादि रूप से क और खोनो ही शब्दों को एक दूसरे के विशेषण विशेष रूप से बतलाना उचित ही है अग्नियों के कहे श का, से से का उपदेश किया तथा सुख गुण विशिष्टता बतलाने के कारण उस आकाश को सुख गुण विशिष्ट ब्रह्म और उसके स्थित प्राणों को ब्रह्म के संपर्क के कारण ही ब्रह्म बतलाया इस प्रकार प्राण और आकाश इन दोनों को समुच्चय कर अग्नियों ने दो ब्रह्म बतलाये खंड ग्यारह गारहपत्य अग्निविद्या इस प्रकार सब अग्नियों ने मिलकर ब्रह्मचारी को ब्रह्म का उपदेश किया श्लोक पहला फिर उसे गारहपत्य अग्नि ने शिक्षा दी पृथ्वी अग्नि अन्न और आदित्य ये मेरे चार शरीर है आदित्य के अंतर्गत जो यह पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ वही मैं हूँ फिर उनमें से प्रत्येक अपने अपने संबद्ध विद्या का निरूपण करना आरंभ किया उनमें सबसे पहले उस ब्रह्मचारी को गारहपत्य अग्नि ने शिक्षा दी पृथ्वी अग्नि अन्न और आदित्य ये मेरे चार शरीर है उनमें आदित्य में जो यह पुरुष दिखाई देता है वह मैं गारहपत्य अग्नि हूँ और यह जो गारहपत्य अग्नि है वही मैं आदित्य में पुरुष हूं, वही मैं हूं, यह वाक्य पूर्व वाक्य की पुनरावृत्ति करके कहा गया है। भोज्यत्व ही जिनका लक्षण है उन पृथ्वी और अन्न के समान गारह अग्नि और आदित्य का संबंध नहीं है इन दोनों में भोक्तृत्व पाचकत्व और प्रकाशकत्व तो ये धर्म समान रूप से है अतः इन दोनों का अत्यंत है पृथ्वी और का तो इनसे भोज्य रूप से संबंध है श्लोक दूसरा वह पुरुष जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है पाप कर्मों को नष्ट कर देता है अग्नि लोक वाला होता है पूर्ण आयु को प्राप्त होता है उज्जवल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरवर्ती संतान परंपरा में उत्पन्न पुरुष क्षीर्ण नहीं होते तथा उसका हम इस लोक और परलोक में भी पालन करते हैं जो कि इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है उसको पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है वह पुरुष जो कोई कि इस प्रकार भोग्य और भोक्ता रूप से चार प्रकारों में विभक्त हुए पूर्वोक्त गार्ह प्रत्य अग्नि की उपासना करता है वह पाप कर्मों का नाश कर देता है तथा हमारे आग्नेय लोक के द्वारा उसी प्रकार लोक लोकी लोकवान होता है जैसे कि हम है इस लोक में भी संपूर्ण की उत्पन्न हुए पुरुष है वे क्षीण नहीं होते अर्थात इसकी संतती का उच्छेद नहीं होता यही नहीं इस लोक में जीवित रहते हुए तथा परलोक में भी हम उसका पालन करते हैं त्पर्य यह है कि जो विद्वान इस प्रकार इसकी उपासना करता है उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है। खंड हैचन अग्नि विद्या श्लोक पहला फिर उसे अनुहार्य पचन दक्षिण अग्नि ने शिक्षा दी जल दिशा नक्षत्र और चंद्रमा ये मेरे चार शरीर है चंद्रमा में जो यह पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ वही मैं हूँ वह पुरुष जो इसे इस प्रकार जानकर इस चार विभाग चार भागों में विभक्त अग्नि की उपासना करता है पाप कर्मों का नाश कर देता है लोकवान होता है पूर्ण आयु को प्राप्त होता है उज्जवल जीवन विदित करता है उसके पीछे होने वाले पुरुष वंशक्षीण नहीं होते तथा इस लोक और परलोक में भी हम उसका पालन करते हैं जो कि इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है फिर उसे शिक्षा दी जलो दिशा चंद्रमा ये मेरे चार शरीर हैं मैं अपने को चार प्रकार से विभक्त करके अनुहार्य पचन रूप से स्थित हूँ उनमें से चंद्रमा में जो यह पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ वही मैं हूँ ऐसा पूर्ववत समझना चाहिए अन्न से संबंध होने के कारण ज्योतिष में समानता होने से तथा दक्षिण दिशा से संबंध होने के कारण और चंद्रमा की एकता है जल और नक्षत्रों का तो पुरोवत अन्न रूप से ही संबंध है क्योंकि नक्षत्र चंद्रमा के भोग्य है यह प्रसिद्ध है तथा अन्न की उत्पत्ति करता होने के कारण जलों को भी इसी प्रकार दक्षिण अग्नि का अन्नत्व प्राप्त है जैसे पृथ्वी को गार्हपत्य अग्नि का शेष अर्थ पुरोवत है तेरहवा खंड श्लोक पहला तदन उसे आहवनीय अग्नि ने उपदेश किया प्राण आकाश और विद्युत ये मेरे चार शरीर हैं यह जो विद्युत में पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूं वही मैं हूं श्लोक दूसरा वह पुरुष जो इसे इस प्रकार जानकर इस चतुर्धा विभक्त अग्नि की उपासना करता है को नष्ट कर देता है, होता है, होता है है, होता होता पूर्ण आयु प्राप्त तथा उज्जवल जीवन में करता उसके पुरुष नहीं होते तथा उसका हम इस लोक और परलोक में भी पालन करते हैं जो कि इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है तदनंतर उसे आहवनीय अग्नि ने उपदेश किया प्राण आकाश द्वलोक और शरीर ये मेरे चार शरीर हैं वह जो विद्युत में पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ इत्यादि अर्थ पहले के ही समान होने के कारण पूर्ववत है द्व्युल और आकाश के साथ विद्युत और आहवनीय का भोग्य रूप से ही संबंध है क्योंकि यह क्रमशः इनके आश्रय है शेष अर्थ पूर्ववत है चौदह वाखंड आचार्य का आगमन पहला उन्होंने कहा उपकोशल हे सौम्य यह अपनी विद्या और आत्मविद्या आचार्य तुझे इनके फल की प्राप्ति का मार्ग बतला, मार्ग बदला तदनंतर उसके आचार्य आए उससे आचार्य ने कहा उपकोशल तब उन्होंने पुनः एक साथ कहा उपकोशल हे सौम्य यह हमने तेरे प्रति अपनी विद्या अर्थात अग्निविद्या और आत्मविद्या जो पहले प्राणो ब्रह्मा कम ब्रह्मा कम ब्रह्मा कम इत्यादि रूप से कही गई है कह दी अब इस विद्या के फल की प्राप्ति के लिए आचार्य मार, मार्ग बतला देंगे ऐसा कहकर अग्निगण हो गए कालांतर में उसके आचार्य आए तब आचार्य ने उस अपने शिष्य से कहा उपकोशल आचार्य और उपकोशल का संवाद श्लोक दूसरा उसने भगवान ऐसा उत्तर दिया आचार्य बोले हे सौम्या तेरा मुख ब्रह्मविद्ता के समान जान पड़ता है तुझे किसने उपदेश किया है अजी मुझे कौन उपदेश करता ऐसा कहकर वह मानो उसे छिपाने लगा फिर अग्नियों की ओर संकेत करके बोला निश्चय इन्हीं ने उपदेश किया है जो अन्य प्रकार के थे और अब ऐसे है ऐसा कहकर उसने अग्नियों को बतलाया तब आचार्य ने पूछा हे सौम्या इन्होंने तुझे क्या बतलाया श्लोक तीसरा तब उसने यह है है ऐसा दिया इस पर आचार्य ने कहा उन्होंने तो तुझे तुझे केवल लोकों का ही उपदेश किया है। अब मैं तुझे वह हूं, जिसे जानने वाले से पापकर्म का उसी प्रकार संबंध नहीं होता जैसे कमल पत्र से झलक का संबंध नहीं होता वह बोला भगवान मुझे बतला गई तब आचार्य उससे बोले बशर उसने भगवान ऐसे उत्तर दिया फिर आचार्य द्वारा सो तेरा मुख के समान प्रसन्न जान पड़ता है। सो तुझे किसने उपदेश उपदेश किया ऐसा कहे जाने जाने पर पर वह बोला भगवन आपके बाहर चले जाने पर भला मुझे कौन उपदेश करता इस प्रकार मानो वह अग्नि के कथन का अपन गोपन सा करने लगा अपुते इसमें अप उपसर्ग का इव के साथ व्यवधान युक्त निन्नते क्रिया के साथ संबंध है अतः अपन इनते ऐसा समझना चाहिए है है कि वह अग्नि के कथन को न तो बतला ही, ही है और न उसे सर्वथा छिपाता है तो कैसे देखिए मेरे द्वारा परिचर्या किए हुए इन अग्नियों ने ही मुझे उपदेश किया है क्योंकि अब आपको देखकर ये इस प्रकार कापते हुए से दिखाई देते हैं जबकि पहले ये अन्य प्रकार के थे इस प्रकार काकुवचन व्यंगोक्ति के द्वारा उसने अग्नियों को बतलाया फिर अग्नियो ने तुझे क्या है है इस प्रकार पूछे जाने पर यही कहा है, ऐसे कहा ऐसे अर्थात कुछ ही बतला अग्नियों का कहा हुआ सारा उपदेश यथावत नहीं कहा अतः आचार्य ने कहा हे सौम्य अग्नियो ने तुझे प्रतिवे आदि लोक ही बता बतलाये है ब्रह्म का पूर्णतया उपदेश नहीं किया अब मैं तुझे उस ब्रह्म का उपदेश करूंगा जैसे कि तू सुन, सुनना चाहता है मेरे द्वारा कहे जाते हुए उस ब्रह्म के ज्ञान का महात्म्य सुन जिस प्रकार पुष्कर में जल संबंध संबद्ध नहीं होता उसी प्रकार जैसे ब्रह्म का मैं उपदेश करूंगा उसे जानने वाले में पाप कर्म का सं, संबंध नहीं होता आचार्य के इस प्रकार कहने पर उपकोशल ने कहा भगवान मुझे बतलावे तब आचार्य उसे बोले आचार्य का उपदेश पुरुष की उपासना श्लोक पहला यह जो नेत्र में पुरुष दिखाई देता है यह आत्मा है ऐसा उसने कहा यह अमृत है अभय है और ब्रह्म है उस पुरुष के स्थान रूप नेत्र में यदि भृत या जल डाले तो वह पलकों में ही जला जाता है जिनका निवृत्त हो गया है, उन साधन संपन्न शांत आत्मा, द्वारा जो यह नेत्र के अंतर्गत दृष्टि का द्रष्टा पुरुष देखा जाता है जैसा कि वह चक्षुओं का चक्षु है ऐसी अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है वह प्राणियों का आत्मा है ऐसा आचार्य ने कहा शंका आचार्य के इस कथन से अग्नियों का कथन मिथ्या प्रमाणित होता है क्योंकि उन्होंने तो आचार्यस्तु ते गति ऐसा कहकर केवल गति मात्र कहलावेंगे इतना ही कहा था तथा इससे अग्नियों का भविष्य विषय संबंधी ज्ञान न होना सिद्ध होता है समाधान जब कोई दोष नहीं है क्योंकि ऐसा कहकर आचार्य ने अग्नियों के बतलाये हुए सुखाकाशरूप दृष्टा का जो नेत्र में दिखाई देता है इस प्रकार अनुवाद किया है यह प्राणियों का आत्मा है इति हो इस प्रकार कहा जिस आत्म तत्व का वर्णन हम पहले कर चुके हैं वही यह अमृत अमरण धर्म यानी अविनाशी है इसी से अभय भी है क्योंकि जिसके नाश की शंका होती है उसी को भय हो सकता है अतः उसका अभाव होने के कारण यह अभय है इसी से यह ब्रह्म बृहत यानी अनंत है तथा इस ब्रह्म नेत्रस्थ पुरुष का ऐसा महात्म्य है कि इस पुरुष के स्थानभूत नेत्र में यदि घृत या जल डाला जाए तो वह इधर उधर पलकों में ही चला जाता है पद्म, पद्म के जल के समान नेत्र से उसका संबंध नहीं होता जबकि स्थान का भी ऐसा महात्म्य है तो स्थानी नेत्रस्थ पुरुष की निसंगता के विषय में तो कहना ही क्या है यह इसका अभिप्राय है श्लोक दूसरा इसे सैयद वाम ऐसा कहते हैं क्योंकि संपूर्ण सेवनीय वस्तुएं सब ओर से इसे ही प्राप्त होती है जो इस प्रकार जानता है उसे संपूर्ण सेवनीय वस्तुएं सब ओर से प्राप्त होती है शर्त इस पूर्वक्त पुरुष को सैयद वाम ऐसा कहते हैं क्यों क्योंकि संपूर्ण वाम वननीय संभजनीय अर्थात शोभन पदार्थ सब ओर से इसे ही प्राप्त होते हैं इसलिए यह संयद वाम है इसी प्रकार ऐसा जानने वाले पुरुष को जो इसे ऐसा जानता है उसे संपूर्ण सेवनीय पदार्थ सब ओर से प्राप्त होते हैं श्लोक तीसरा यही वामनी है क्योंकि यही संपूर्ण वामों का वहन करता है जो ऐसा जानता है वह संपूर्ण वामों को वहन करता है यही वामनी है क्योंकि यही अपने धर्म रूप से प्राणियों के प्रति उनके अनुसार संपूर्ण वाम पुण्य कर्म फलों का वहन करता है इसके विद्वान को मिलने वाला फल जो ऐसा जानता है वह संपूर्ण वामों का पुण्य कर्म फलों का वहन करता है श्लोक चौथा यही भामनी है क्योंकि यही संपूर्ण लोकों में भासमान होता है जो ऐसे जानता है वह संपूर्ण लोगों में भासमान होता है यही भामनी है क्योंकि संपूर्ण लोकों में आदित्य चंद्र और अग्नि आदि के रूपों में यही भासमान दीप्त होता है उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशित है इस श्रुति से यही सिद्ध होता है अतः भामो प्रकाशों का वहन करता है इसलिए भामनी है जो ऐसा जानता है वह भी संपूर्ण लोक में भासमान होता है ब्रह्मविद्ता की गति श्लोक पांचवा अब श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मविद्ता की गति बतलाती है इसके लिए शव कर्म करे अथवा न करे वह अर्चर अभिमानी देवता को ही प्राप्त होता है फिर अर्चुर अभिमानी देवता से दिवसाभिमानी देवता को दिवसाभिमानी से शुक्ल पक्षाभिमानी देवता को और शुक्ल पक्षाभिमानी देवता से उत्तरायण के छह मासों को प्राप्त होता है मासों से संवत्सर को संवत्सर से आदित्य को आदित्य से चंद्रमा को और चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होता है वहां से अमानव पुरुष इन्हें ब्रह्म को प्राप्त करा देता है यह देव मार्ग ब्रह्म मार्ग है इससे जाने वाले पुरुष इस मानव मंडल में नहीं लौटते नहीं लौटते अब उपर्युक्त ब्रह्मविद्ता की गति बदलाई जाती है इस प्रकार जानने वाले इस उपासक के लिए उसकी मृत्यु होने पर ऋत्विक गण शवकर्म करें अथवा न करें उस शवकर्म के न करने से भी इस प्रकार जानने वाले वह वा उपासक सर्वथा प्रतिबद्ध होकर ब्रह्म को प्राप्त न होता हो ऐसा नहीं होता और न उस कर्म के करने से से इसे कोई ब्रह्म उत्कृष्ट लोक ही प्राप्त होता है जैसा कि यह कर्म से न तो बढ़ता है और न घटता है इस एक अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है शवकर्म के प्रति अनादर प्रदर्शित करता हुआ यह मंत्र केवल विद्या की स्तुति करता है इस प्रकार जानने वाले का नहीं करना चाहिए यह नहीं बतलाता इस विद्वान के सिवा अन्य किसी के लिए तो न करने के के पर उसके कर्मफल आरंभ में कुछ प्रतिबंध होने का अनुमान किया जाता है क्योंकि यहाँ श्रुति उपासना का फल आरंभ होने के समय केवल उपासक के लिए ही उसका शवकर्म किया जाए अथवा न किया जाए अप्रतिबंध पूर्वक फल का आरंभ दिखलाती है जो लोग नेत्र में स्थित सैयद वामनी और भामनी इत्यादि गुण संयुक्त युक्त सुखाकाश की उपासना करते हैं तथा प्राण सहित अग्नि विद्या की उपासना करते हैं उनका अन्य कर्म हो अथवा न हो वे सर्वथा अर्चिरभिमानी देवता को ही प्राप्त होते हैं ऐसा इसका तात्पर्य है अर्चि अर्चिरभिमानी देवता से अह अहरअिमानी देवसाभिमानी देवता को अहरअिमानी देवता से आपूर्यमाण पक्ष शुक्ल पक्ष देवता को शुक्ल पक्ष से श्रदंग जिन छह महीनों में सूर्य उत्तर दिशा में चलता है उन महीनों को अर्थात उत्तरायण देवता को उन उत्तरायण के छह महीनों से संवत्सर संवित्सर अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं फिर संवत्सर से आदित्य को आदित्य से चंद्रमा को और चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होते हैं। वहां स्थित हुए उन उपासकों को कोई अमानव जो मानवीय सृष्टि में होता है उसे मानव कहते हैं जो मानव न हो उसी का नाम अमानव है ऐसा कोई अमानव पुरुष ब्रह्मलोक से आकर सत्य लोग में स्थित ब्रह्म के पास पहुंचा देता है गमन करने वाले और गमन कराने वाले का उल्लेख होने के कारण यहां कार्य ब्रह्म ही अभिप्रेत है क्योंकि सत्ता मात्र ब्रह्म की प्राप्ति में यह कुछ नहीं कहा जा सकता वहां तो यही कहना अन्याय यह है कि वह ब्रह्म रूप हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त होता है आगे छठे अध्याय में श्रुद्ध संपूर्ण भेद के बाधक द्वारा की प्राप्ति का उल्लेख करेगी तथा बिना देखा हुआ एकत्व रूप मार्ग तो मोक्ष में उपयोगी ही नहीं हो सकता जैसा कि वह परमात्मा विदित न होने पर इस अधिकारी का मुक्ति प्रदान करके पालन नहीं करता इस अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है यह देव मार्ग है उपासक को पहुंचाने के लिए अधिकार प्राप्त देवताओं से उपलक्षित होने के कारण यह मार्ग देव मार्ग कहलाता है तथा ब्रह्म गंतव्य प्राप्तव्य स्थान है उससे उपलक्षित होता है इसलिए वह ब्रह्म मार्ग है इसके द्वारा ब्रह्म को प्राप्त हुए अर्थात जाने वाले उपासक इस मानव मनु संबंधी अर्थात मनु की सृष्टि रूप आवर्त में नहीं लौटते जिसमें जन्म मरण के प्रवाह रूप चक्र पर झड़े हुए प्राणी घटी यंत्र के समान पुनः पुनः आवर्तन करते हैं उस इस लोक को आवर्त कहते हैं वे इसे प्राप्त नहीं होते नावर्तन्ते नावर्तन्ते यह सहित विद्या की परिसमाप्ति प्रदर्शित करने के लिए खंड यज्ञ उपासना रहस्य उपासना के प्रकरण में मार्गोपदेश का प्रसंग होने के कारण पूर्वोत्तर प्रकरणों का आरण्यकत्व में सादृश्य होने के कारण और यज्ञ में कोई क्षत प्राप्त होने पर उसके प्रायश्चित के लिए व्यावृत्य का विधान करना है तथा प्रायश्चित को जानने वाले ऋत्विक ब्रह्मा के लिए मौन का विधान करना है इसलिए यह प्रकरण आरंभ किया जाता है श्लोक पहला यह जो चलता है निश्चय यज्ञ ही है यह चलता हुआ निश्चय इस संपूर्ण जगत को पवित्र करता है क्योंकि यह गमन करता हुआ इस समस्त संसार को पवित्र कर देता है इसलिए यही यज्ञ है मन और वही ये, है है। ये प्रसिद्ध पदार्थ के द्योतक निपात है श्रुतियों में यह वायु रूप प्रतिष्ठा वाला ही प्रसिद्ध है जैसा कि यह यज्ञ आपके हाथ में सौंपता हूं आप इसे वायु देवता में स्थापित करे यह निश्चय यज्ञ ही है जो कि चलता है से प्रमाणित होता है चलनात्मक स्वरूप गुणवाला क्रिया से समवाय संबंध है जैसा कि श्रुति कहती है वायु ही यज्ञ का आरंभक है और वायु ही उसकी प्रतिष्ठा है यह चलता गमन करता हुआ इस संपूर्ण जगत को पवित्र शुद्ध कर देता है जो नहीं चलता अर्थात विहित क्रिया का अनुष्ठान नहीं करता उसकी शुद्धि नहीं होती दोष गतिशील की ही देखी जाती है की नहीं देखी जाती क्योंकि यह चलता हुआ इस संपूर्ण जगत को पवित्र कर देता है इसलिए यही यज्ञ है क्योंकि पवित्र करता है उस इस प्रकार की वाले यज्ञ के मंत्र मंत्रोच्चारण में प्रवृत्त वाणी और यथार्थ वस्तु के ज्ञान में प्रवृत्त मन ये दोनों अर्थात वाणी और मन वर्तनी मार्ग है जिसके द्वारा विस्तृत किया हुआ यज्ञ प्रवृत्त होता है उन्हें वर्तनी कहते हैं प्राण और अपान इन दोनों के योग से जिनका परिचलन होता है उस वाणी और मन का जो परक्रम है वही यज्ञ है ऐसी एक दूसरी श्रुति कहती है इस प्रकार क्योंकि वाणी और मन से यज्ञ प्रवृत्त होता है इसलिए वाणी और मन यज्ञ के मार्ग कहे गए हैं ब्रह्मा के मौन भंग से यज्ञ की हानि श्लोक तीसरा उनमें से एक मार्ग का ब्रह्मा मन द्वारा संस्कार करता है तथा होता और उद्गाता अधिक द्वारा दूसरे मार्ग का संस्कार करते हैं यदि अनुवाक के आरंभ हो जाने पर परिधानीय ऋचा के उच्चारण से पूर्व ब्रह्मा बोल उठता है तो वह केवल एक मार्ग का ही संस्कार करता है दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है जिस प्रकार एक पाव से चलने वाला पुरुष अथवा एक पहिए से चलने वाला रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार इस, इसका यज्ञ यज्ञ भी नाश को प्राप्त हो जाता है। के नष्ट होने के पश्चात यजमान का नाश होता है इस प्रकार का यज्ञ करने पर वह और भी अधिक पापी हो जाता है भाष्यर्थ उन दोनों मार्गों में से किसी एक मार्ग का ब्रह्मा नामक ऋतरिक विवेक ज्ञानयुक्त चित्त द्वारा संस्कार करता है तथा होता ये तीनों भी दूसरे वाक नामक मार्ग का वाणी के द्वारा ही संस्कार करते हैं अतः ऐसा होने के कारण यज्ञ में वाक और मन दोनों ही मार्गों का संस्कार करना चाहिए उसके बाद यह ब्रह्मा जिस काल में प्रातरणुवाक श्र का प्रारंभ हो गया हो उस समय से परिधान या उच्चारण से पूर्व बोल उठता है यदि मौन छोड़ता है तो एक अर्थात वाक रूप मार्ग का ही संस्कार करता है इस प्रकार द्वारा संस्कार शून्य हुआ एक मन रूप मार्ग अर्थात छिद्र युक्त हो जाता है, तब वह यज्ञ एकम मात्र एक से ही रहने में असमर्थ तो होने के कारण नष्ट हो जाता है किस प्रकार नष्ट हो जाता है यह श्रुति बतलाती है जिस प्रकार मार्ग में एक पाँव से चलने वाला मनुष्य गिर जाता है अथवा एक पहिए से चलने वाला रथ नाश को प्राप्त होता है उसी प्रकार ब्रह्मा के द्वारा इस यजमान का यज्ञ नष्ट हो जाता है यज्ञ के के नष्ट होने यजमान का भी नाश होता है, क्योंकि यजमान का तो यज्ञ ही प्राण है, इसलिए यज्ञ के नाश होने पर उसका नाश होना उचित है वह इस प्रकार उसका यज्ञ, उस यज्ञ का यजन करने पर पापियान अधिकतर पापी होता है श्लोक चौथा और पांचवा और यदि प्रातः प्रातः आरंभ होने के अनंतर परिधानिया बोलता है तो समस्त रत्व ही मार्गों का संस्कार कर देते हैं तब कोई भी मार्ग नहीं होता जिस प्रकार दोनों पैरों से चलने वाला पुरुष अथवा दोनों पहियों से चलने वाला रथ स्थित रहता है इसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है यज्ञ के स्थित रहने पर यजमान भी स्थिर रहता है वह ऐसा यज्ञ करके श्रेष्ठ होता है किंतु जहाँ विद्वान ब्रह्मा मौन ग्रहण करने के अनंतर, रुचा करता हुआ रहता है। मौन त्याग नहीं करता और उसी की तरह अन्य सब ऋत्विक भी नियमबद्ध बद्ध रहते हैं वहां वे सब दोनों ही मार्गों का संस्कार कर देते हैं तब कोई भी मार्ग नहीं होता किस प्रकार नष्ट नहीं होता इसमें श्रुति पहले से विपरीत दृष्टांत देती है त्पर्य यह है कि उसी प्रकार अपने दोनों मार्ग द्वारा स्थित हुआ इस यजमान का यज्ञ प्रतिष्ठित होता है अर्थात अपने स्वरूप से भ्रष्ट न होता हुआ वर्तमान रहता है यज्ञ के प्रतिष्ठित रहने पर भी उस, उसकी उसी की तरह प्रतिष्ठित रहता है इस प्रकार के मौन विज्ञान युक्त ब्रह्म वाला वह यजमान यज्ञ करके श्रेयान होता है अर्थात श्रेष्ठ होता है सत्रह व खंड के दोष के प्रायश्चित रूप से व्यावृत्तियों की उपासना यहाँ ब्रह्मा के मौन का विधान किया गया उसका भ्रमश होने पर ब्रह्मत्व विनाश होने अथवा अन्य किसी होत्रादि कर्म का विनाश होने पर व्यावृति हो यह प्रायश्चित है उसके लिए व्यावृत्तियों का विधान करना है इसलिए श्रुति कहती है श्लोक पहला प्रजापति ने लोगों को लक्ष्य बनाकर ध्यान रूप तप किया उस तप किए जाते हुए लोगों से उसने रस निकाले पृथ्वी से अग्नि अंतरिक्ष से वायु और से आदित्य को उदृत किया प्रजापति ने लोगों को अर्थात लोगों को लक्ष्य बनाकर उनसे सार ग्रहण करने की इच्छा से ध्यान रूप तप किया इस प्रकार तप किए जाते हुए उन लोगों के सारा रूप रसों को प्रूहत उद्धृतम अर्थात ग्रहण किया इन रसों को ग्रहण किया पृथ्वी से अग्नि रूप रस अंतरिक्ष से वायु रूप रस और द्विक से आदित्य रूप रस ग्रहण किया श्लोक दूसरा फिर उसने इन तीन देवताओं को लक्ष्य करके तप किया उन तप किए जाते हुए देवताओं से उसने रस निकाले अग्नि से रुक वायु से यजु और आदित्य से साम ग्रहण किया फिर भी उसी प्रकार उसने अग्नि आदित्य ने देवताओं को लक्ष्य बनाकर तप किया उनसे भी विद्या रस ग्रहण किया विद्यालो तीसरा और चौथा तदनंतर उसने इस त्रय विद्या को लक्ष्य करके तप किया उस तप तपकी जाती हुई विद्या से उसने रस निकाले रुक श्रुतियों से भू यजुश्रुतियों से भूवह तथा साम श्रुतियों से स्व इन रसों को ग्रहण किया उस यज्ञ में यदि रुख श्रुतियों से संबंध से क्षत हो तो भू स्वाहा ऐसा कहकर गार्हत्य अग्नि में हवन करें वीर द्वारा रुख संबंधी यज्ञ के क्षत की पूर्ति करता है फिर उसने इस त्रयी विद्या को लक्ष्य करके तप किया उस तप की जाती हुई विद्या के रस भू इस व्यावृति को रुतियों से ग्रहण किया तथा भूव इस व्यावृति को यजुश्रुतियों से और स्व इस व्यावृत्ति को साम श्रुतियों से, से ये महावा व्यावृतियाँ लोक देव और वेद की साराभूत है इसलिए यदि उस यज्ञ में रक्त से रुक के संबंध से रक्त के कारण क्षत प्राप्त हो तो भूस्व ऐसा कहकर गार्यपत्त अग्नि में हवन करें उस अवस्था में वही प्रायश्चित्त है किस प्रकार रुचाओं के ही रस में के वीर ओज द्वारा वह यज्ञ के संबंधी रिष्ट विच्छेद उत्पन्न हुए क्षत की पूर्ति करता है ऋचा में व तमें तो तत यह क्रिया विशेषण है श्लोक पांचवा और यदि यजुष के कारण क्षत हो तो भूव ऐसा कहकर दक्षिण अग्नि में हवन करे इस प्रकार वह यजो के रस से यजो के वीय द्वारा यज्ञ के के संबंधित की पूर्ति करता है। श्लोक छठा और यदि शाम हो तो स्वह ऐसा कहकर आवन अग्नि में हवन करे इस प्रकार वह साम के रस से साम के वीरियत द्वारा यज्ञ के साम संबंधित क्षत की पूर्ति करता है और यदि यजुर्निमित्त क्षत हो तो भूव स्वाहा ऐसा कहकर दक्षिणाग्नि में हवन करे तथा साम संबंधी क्षत होने पर स्व स्वाहा ऐसा कहकर आहवनी अग्नि में हवन करे इस प्रकार वह पूर्ववत कृग संबंधी क्षत में किए हुए अनुसार यज्ञ यज्ञक्षत की पूर्ति कर लेता है ये सब प्रायश्चित होता उद्घाता और अध्वर द्वारा होने वाले क्षतो की पूर्ति के लिए है ब्रह्मा के कारण यज्ञ क्षत होने पर तो तीनों अग्नियों में तीनों व्यावृत्तियों द्वारा हवन करे क्योंकि उसके द्वारा होने वाला तो त्रय विद्या का ही क्षत है जैसा कि ब्रह्मत्व किसी के द्वारा सिद्ध होता है इस त्रय विद्या से ही इस श्रुति से सिद्ध होता है अथवा ब्रह्मत्व के कारण होने वाले यज्ञ क्षत के लिए कोई और न्याय ढूंढना चाहिए विद्वान ब्रह्मा की विशिष्टता सातवा और आठवा इस विषय में ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार लवण चार से सुवर्ण को सुवर्ण से चांदी को चांदी से त्रपु को त्रपु से सीसे को सीसे से लोहे को और लोहे से काष्ठ को अथवा चमड़े से काष्ठ को जोड़ा जाता है उसी प्रकार इन लोक देवता और त्रैविद्या के वीर से यज्ञ की क्षत का प्रतिसंधान किया जाता है जिसमें इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ निश्चय ही मानव औषधी द्वारा संयुक्त होता है उस संबंध में ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार लवण टंकण आदि क्षार से सुवर्ण को जोड़ा जाता है क्योंकि वह कठिन सुवर्ण को मृदु करने वाला है सुवर्ण से चांदी को जिसका जुड़ना अत्यंत कठिन है जोड़ते हैं इसी प्रकार चांदी से त्रपु रा त्रपु से सीसा सीसे से लोहा और लोहे से काष्ठ अथवा चर्म, चमड़े के बंधन से को जोड़ा जाता काशिक्षित चिकित्सक के द्वारा निरोग किए हुए रोगार्थ पुरुष के समान यह यज्ञ निश्चय ही मानव औषधियों द्वारा सुसंस्कृत होता है कौन सा यज्ञ जहा अर्थात तो जिस यज्ञ में इस प्रकार जानने वाला यानी पूर्वोक्त व्यावृति होम रूप प्रायित करने वाला ब्रह्मा ऋत्व का होता है? वह इसका है तथा श्लोक जहां इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक प्रमाण होता है इस प्रकार जानने वाले ब्रह्मा के उद्देश्य से ही यह गाथा प्रसिद्ध है कि जहां जहां कर्म आवृत्त होता है वही वह पहुंच जाता है शर्थ जहां इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक प्रमाण उत्तर की ओर झुका हुआ और दक्षिणी की ओर उठा हुआ अर्थात उत्तर मार्ग की प्राप्ति का हेतु होता है इस प्रकार जानने वाले ब्रह्मा प्रत्येक के विषय में ही ब्रह्मा की स्तुति करने वाली यह अनुगाथा है जिस जिस प्रदेश से कर्म आवृत्त होता है अर्थात होता आदि ऋत्वीजों का यज्ञ क्षति युक्त होता है उस, उस यज्ञ के क्षुद्ध की पूर्ति करता हुआ ब्रह्मा जाता है की सब प्रकार रक्षा करता है। है, श्लोक एक मानव ब्रह्मा जिस प्रकार युद्ध में घोड़ी योद्धाओ की रक्षा करती है उसी प्रकार ऐसा जानने वाला ब्रह्मा यज्ञ यजमान और अन्य समस्त ऋत्विजों की भी सब ओर से रक्षा करता है अतः इस प्रकार जानने वाले को ही ब्रह्मा बनावे ऐसा न जानने वाले को नहीं ऐसा न जानने वाले को नहीं मौनाचरण करने से अथवा मनन करने से कारण मौन मनन करने के कारण ब्रह्मा मानव है अतः ज्ञानवान होने के कारण ब्रह्मा ही एक ऋत्विक है जिस प्रकार युद्ध में घोड़ी कुरुन कर्ताओ की यानी अपनी पीठ पर छड़े हुए योद्धाओं की सब प्रकार से रक्षा करती है उसी प्रकार ऐसा जानने वाला ब्रह्मा भी यज्ञ यजमान और समस्त ऋतवीजों की उनके किए हुए दोषों की निवृत्ति करके सब ओर से रक्षा करता है क्योंकि विद्वान ब्रह्मा ऐसा विशिष्ट गुण संपन्न होता है इसलिए इस प्रकार उपरयुक्त व्यावृति आदि का ज्ञान रखने वाले को ही ब्रह्मा बना इस प्रकार न जानने वाले को कभी न बना नान एवं विद विधम नान एवं विदम यह द्विरोक्ति अध्याय की समाप्ति के लिए है चौथा अध्याय समाप्त